दक्षिणा नमः ओम शांति शांति ज्ञानगत प्रत्यक्ष इसका विचार पूरा हुआ ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजक क्या होगा योग्य वर्तमान विषयाविन्ह चैतन्यम तदा आकार वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान से तत्त दोष प्रत्यक्षित प्रथम कहा था कि वृत्ति अवय अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों समान होना चाहिए आगे सब दो से दिखा करके उसमें और, और विषय समय जोड़े तो वर्तमान होना चाहिए विषय योग्य होना चाहिए और तत्त योग्य भी होना चाहिए जी, जी, और वृत्ति भी तरह वृत्ति होना चाहिए तभी ये दोनों चैतन अवचिन्न चैतन्य समान हो जाने से उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे आगे टीका में एवं ज्ञान गयोजकम अभिधा ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व अर्थात ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष तो ज्ञान में रहेगा प्रत्यक्षत्व इसका प्रयोजकम अभिधाय अभिधाय में क्या सूत्र लगा समान समान जब करते हो नहीं वो तो, हुआ। तो इसमें मुख्य सूत्र जो है हो गया तो तो तो तो आपको नहीं नहीं पूरे सूत्र सूत्र क्या है पूरा प्रयोजकम अविधाय अभी प्रमेय गतस्य तस्य तदा हो ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षय तस्य प्रयोजकम अभिदाया प्रमेय गतस्य तस्य तस्य कश्य नानस्य प्रमेय गतस्य पंक्ति लिखिए ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षय तस्य प्रयोजकम अभिदाया प्रमेय गतस्य तस्य तस्य तदा हो तदा हो किमा हो <Glanyi> प्रयोजकों का कह करके प्रयोजको इंद्रिय घटाधेर मूल घटाधिर विषय से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का बारे में विचार घटादे है विषय से समान अधिकरण उसका प्रत्यक्ष प्रमात्र भिन्न प्रमात्री अभिन्न प्रमात्री के साथ अभिन्न होना यही विषय का है विषय प्रत्यक्ष तब हो जाएगा जब प्रमात्री अभिन्न होगा ठीक में तु सतैन इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्म प्रत्यक्ष विषयत्म इत्यादि लक्षण निराश नया के लोग कहते हैं इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान होगा उसको तो प्रत्यक्ष कहेंगे तो और वो विषय होगा तो प्रत्यक्ष विषय कहेंगे तो ये जो इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे इसी विषय प्रत्यक्ष तो को निराश करने के लिए यहाँ तू कह गया अर्थात तो ये लक्षण उससे भिन्न है यहाँ क्या लक्षण हो कहते है की विषय और प्रमाता ये दोनों एक हो जाए इसका विचार आगे कहेंगे, अर्थात तो विषय प्रमात्री से भिन्न नहीं होना एक हो जाना तो जैसे कहते हैं कि और मिट्टी ये दोनों एक हैं, है घट मिट्टी एक है का अर्थ है कि तो जो घट है वो मिट्टी ही है जो मिट्टी है वो घट नहीं है इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि विषय और प्रमाता ये दोनों अभिन्न हो जाएंगे इसका अर्थ है कि जो विषय है वो प्रमाता से भिन्न नहीं है किंतु जो प्रमाता है वो विषय से भिन्न होगा जो मिट्टी है वो घट से भिन्न है किंतु जो, जो घट है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की यहाँ अभिन्न शब्द का अर्थ कहेंगे जो विषय है उसका सत्ता प्रमात्री सत्ता से अलग नहीं है तथा प्रमाता है तो भी विषय है प्रमाता नहीं है तो विषय है मनोरूप इंद्रिय जन अनुमति ज्ञान विषय इंद्रिय ज्ञान का विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे ऐसे नया एक लोग कहते हैं कहता है कि ये बात ठीक नहीं है इसको नहीं लेने के लिए हम मूल में तू कहा उसको लेने से इंद्रिय जन्य विषय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे तो क्या हानि होगा उसके लिए कहते हैं मनो मनोरूप इंद्रिय जन्य नया एक लोग मनो को इंद्रिय कहते हैं तो मनो मनोरूप इंद्रिय जन्य अनुमिति ज्ञान तो इसी ज्ञान का जो विषय होगा उसको भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय प्रत्यक्ष अगर कहेंगे तो अनुमिति ज्ञान का विषय को भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा प्रमात्रिन्न तो मूल में कहा प्रत्यक्षत्म तो तु प्रमात्री अभिन्नत्व इसका अर्थ कहते हैं घटादे विषय से असज्यते मूल में दया प्रत्यक्ष प्रमात्रिन्नवे घटाद विषय से घटादे विषय का प्रत्यक्ष है, तो टिका में रहा है। ननु प्रमात्र प्रमापक्षी टीका मतलब नष्ट घटादे प्रमात्र तदवचिन्न चैतन्य प्रमात्र अभिन्न ये अवकते हैं विषय प्रमात्र अभिन्न होगा तो विषय को प्रत्यक्ष से कहेंगे क्या विषय जो घट है वो प्रमात्री से अभिन्न हो जाएगा अथवा तद अवच्छिन्न चैतन्य से घटाव छिन्न चैतन्य प्रमात्री के साथ अभिन्न होगा अथवा घट प्रमात्री के साथ अभिन्न हो जाएगा तो, तो, तो, तो, तो ये आप किसको अभिन्न कहना चाहते हैं प्रमात्र के साथ अभिन्न कौन होगा तद चैतन्य क्यों ला पूर्व पक्षी कहते हैं अब तक पहले जो विचार किए सर्वत्र तद अव चैतन्य चैतन्य चैतन्य है तो इसलिए पूर्व पक्षी ये बात, दोनों को विकल्प करता है नाद्य घटक भी प्रमाता नहीं हो जाएगा तस्वे न प्रमाता जो है जड़ नहीं है घट तो जड़ है इसलिए तस्य घट से जड़ तु न तत्व असंभव प्रमात्र अभिन्न तो, तो नहीं होगा न द्वितीय द्वितीय अर्थात घटा अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता के साथ एक हो जाएगा कहते हैं अहम मनुष्य इति प्रतितिवत अगर घटा विन्न चैतन्य प्रमाता के साथ एक हो जाएगा प्रमाता को अनुभव होना चाहिए अहम घटम तो, मनुष्य इति प्रतिति प्रतित वत। इति प्रतितिवत अहम घट इति प्रती किंतु क्योंकि दोनों चैतन्य ही हो गए अहम कहने से जो प्रमाता हुआ तो अभी वो सदव छिन्न हो गया घटा व छिन्न चैतन्य दोनों चैतन्य हो गए प्रतीत होना चाहिए तो इसमें नहीं कि इष्टापति कह सके न च उपलभ्यत है सा प्रती ऐसा प्रतीति तो अहम घट इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है और क्या प्रतीति होती है उपलब्यते चद विरुद्धम अहम घट इस प्रकार की उपलब्धि नहीं हो रहा है फिर क्या हो रहा है अहम इम घटम पश्यामी भेद प्रतीति इमम घटम नहीं है अतः इम का घटम अहम घटम पश्यामी भेद प्रतीति हो रहा है तो अभिन्न कहा हुआ अतः अतः कथम विषय से प्रमात्र भेद तो आपने लक्षण कर दिया कि विषय प्रमात्री अभिन्न हो जाने से विषय को प्रत्यक्ष तो नहीं घटता है ना घटात प्रमात्र के प्रमात्री के साथ एक हुआ ना घटावचिन्न चैतन्य भी एक हुआ मूल में कथम घटा देर अंतकरण चैतन्य अभेद अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता कहा जाता है तभी तो अंत करण अव छिन्न चैतन्य घट के साथ अभेद कैसे होगा तो क्यों नहीं होगा पूरा पक्षी कह रहे अहम इम पश्यामी भेद अनुभव विरोधा अहम घटम पश्यामी इसमें भेद का ज्ञान होता है अभिन्न अहम घट इस प्रकार की तो ज्ञान नहीं हो रहा ठीक है हमें प्रमात्र भेदो नाम सिद्धांत कह रहे हैं प्रमात्री अभिन्न होना ये जो हमने कहा इसका क्या अर्थ है घटादेश तद अवचिन्न चैतन्य से ऐक्यम न विवक्षित घट और घटा अवचिन्न चैतन्य और घटा अवचिन्न चैतन्य प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य सब एक हो गए हैं जिस समय में घट का ज्ञान हुआ तो जब हम घट का ज्ञान होता है ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं और घट को भी प्रत्यक्ष कहते है तो जिस समय में घट का ज्ञान हुआ पहले कह दिया था की ये प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य ये दोनों एक होते हैं और भी कहते हैं कि प्रमात्री प्रमाता के साथ विषय एक होगा प्रमाता और विषय बीच में रहा प्रमाण ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष होने के समय प्रमाण और विषय एक हो गए दोनों चैतन्य भी जब विषयगत तो प्रत्यक्ष कहना है तो प्रमात्री और विषय जब प्रमात्र विषय को एक कहेंगे बीच में प्रमाण है ना वो तो एक होगा ही होगा इसलिए जब भी ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान वास्तविक ये तीनों ही एक हो जाएंगे क्योंकि ये और वो एक होगा तो बीच में वो एक नहीं होगा तो भेद रह जाएगा इसलिए प्रमात्री प्रमाण प्रमेय सब वास्तविक एक हो जाएंगे तो अभी सिद्धांत कहता है कि हम जो यहाँ एक हो जाने का बात कहते हैं इसका अर्थ है कि घट और घट चैतन्य एक हो जाएंगे और घट अवचिन्न चैतन्य के साथ प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य ये सब एक हो जाने से आप अभी कहेंगे कि प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य और वो घट गटा। घटाव छिन्न चैतन्य नहीं घट ये सब एक हो जायेंगे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं घटादेश तदवचिन्न चैतन्य से ऐक्यम न विवक्षित अर्थात घट और चैतन्य चैतन्य में घट अध्यस्त है अध्यस्त अर्थत कल्पित वास्तविक है चैतन्य किंतु उसमें घट कल जैसे कहते हैं कि घट पदार्थ तो क्या है कोई कहेगा ये मिट्टी है हम मना कर पाएंगे तो जो कहेगा ये मिट्टी है तो उसमें फिर घट क्या है वो पूछेगा ये तो मिट्टी है घटो क्यों कहते है? हम कहते हैं उसमें एक आकार नाम रूप हमने दे दिया तो कह देगा जो नाम रूप दे दिया ये क्या पदार्थ तो है तो कहेंगे कि ऐसा हम कल्पना करते हैं हम उसको पिंडो करके रखते है अभी उसको ऐसा कर दिए ये दो नया पदार्थ का हम कल्पना कर दिए किसमें किए कहते हैं मिट्टी में किए जैसे हम मिट्टी में ये नाम रूप को कल्पना किए इसी प्रकार के चैतन्य में बाकी सारे कल्पना हुए इतना दूर तक चैतन्य में पहले मिट्टी का कल्पना हुआ आगे उसमें फिर नाम रूप का कल्पना हो गया तो तब क्या होगा कहा जाएगा कि चैतन्य में ये घट अध्यस्त है कल्पित तो है इस प्रकार कहते हैं पूर्व पक्षी कह दिया था कि वो क्या घट प्रमाता के साथ एक हो जाएगा घट प्रमाता के साथ एक होने से मतलब अगर होना चाहिए सिद्धांत कहता है कि घट और प्रमाता का सीधा कोई संबंध नहीं है घट का घटाव चैतन्य के साथ संबंध घटा चैतन्य प्रमाण अवचिन्न चैतन्य होकर के प्रमात्र चैतन्य के साथ एक होगा तो भी जाकर करके प्रश्न हो सकता है कि घट और प्रमाता एक होंगे सिद्धांत कह रहे कि घट और घटावचिन्न चैतन्य यही दोनों एक नहीं है अगर वही दोनों एक नहीं है तो चैन आगे कैसे आएगा अगर वो दोनों एक हो जाते है तो फिर बीच में प्रमाण होकर प्रमाता होकर के सब एक हो जाते हैं तो वही दोनों ही एक नहीं होते है सिद्धांत कह हैं घटादेश तदव छिन्न चैतन्य न विवक्षित अगर हो जाता तो चैन आगे चलता तो वही दोनों एक नहीं है अगर होता तो यह नोध सियात अब जो प्रथम विकल्प दिखाए थे वो विरोध होता में में भी है ना? प्रमात्री शब्द का अर्थ है प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य तो घट कहने का अर्थ तो घट कहने से वहां घट भी है और प्रमात्री अवचिन्ह चैतन्य दो पदार्थ लेते हैं क्यों लेते हैं तो घट बोल करके एक, एक केवल अध्यस्त पदार्थ है उसका वास्तविक पदार्थ है चैतन्य भी ऐसे हम अगर कहेंगे कि प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य और प्रमाता यहाँ अगर ऐसा कहेंगे तो भी ऐसा होगा किंतु तो केवल प्रमाता को लेकर व्यवहार कोई आवश्यक नहीं है केवल घट को लेकर के व्यवहार होता है जब हम लौकी को व्यवहार करते हैं घट बोल करके वहाँ घटाव चैतन्य इस प्रकार के लोग में जहाँ व्यवहार होता है केवल <Gholo> घट को लेके व्यवहार करते हैं किंतु लोक में प्रमाता प्रमात्री अव छिन्न चैतन्य इस प्रकार की व्यवहार विचार इतना नहीं होता इसलिए प्रमात्री अव छिन्न चैतन्य और प्रमाता ये दो को अलग करके विचार यहाँ इतना ज्यादा नहीं है किंतु घटा और व छिन्न चैतन्य ये दोनों भिन्न है क्योंकि अभी विषय को हमको अभी विषय को प्रत्यक्ष का विचार चल रहे इसलिए वहा विचार है मतलब प्रमाता में वो विचार नहीं है और इस ग्रंथ में इतना नहीं है प्रमात्र अवचिन्न चैतन प्रमाता ये दोनों भी भिन्न है प्रमाता प्रमात्र अव छिन्न में अध्यस्त है ये बात सही है तो इसका विचार नहीं है इसमें तो प्रमाता को छोड़ कर के प्रमाण नहीं रहेगा प्रमेय और प्रमाता में ये ऐक्य तो हो ही नहीं पाएगा बीच में व्यवधान हो जाएगा प्रमाण के द्वारा ही तो ये तीनों एक होंगे ना तीनों का इसलिए प्रमात्री और प्रमेय एक का विचार तभी आएगा जब प्रमाण हो तो प्रमाण अर्थात वृत्ति हो तो वृत्ति अगर आएगा तभी विषय का बात है वृत्ति अगर नहीं है तो विषय भी नहीं है सुसूति है वृत्ति नहीं है तो विषय भी नहीं है अच्छा घटादेश तदव छिन्न चैतन्य सेक्य न विवक्षिता ये अगर विवक्षिता ऐसा होता तो विरोध होता अपितु फिर क्या है अन्य सैद अन्नदेव तदिन्नति समधत् ये अभिन्न क्या चीज है कहते हैं मूल में उच्यतेद न तदक्य प्रमा अभेद इसका अर्थ विषय और अवचिन्न चैतन्य ये दोनों एक ये बात नहीं है फिर क्या है प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व अभाव प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं रहना विषय का ये हो गया अभिन्न अभिन्न अर्थात जो ये है वो ये है इस प्रकार नहीं है अध्यस्थ का सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होना ये अभिन्न अर्थात तो अभिन्न का अर्थ है कि घट मिट्टी से भिन्न नहीं है किंतु घट मिट्टी अभिन्न है सिद्धांत कहता है कि ना अभिन्न नहीं है भिन्न नहीं है हमारा अभिन्न कहने का तात्पर्य है कि भिन्न नहीं है उसका अतिरिक्त तो सत्ता नहीं है प्रमात्री सत्ता सत्ता शब्द का अर्थ तो चैतन्य नए लोग जैसे सत्ता एक जाति कहते हैं वह नहीं है वेदांत मत में सत्ता अर्थात जो विद्यमान है तो वो केवल चैतन्य ही एक ही में प्रमातिक सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं होने का जैसे मिट्टी का सत्ता से बनी का सत्ता भिन्न है किंतु घट की सत्ता नहीं, नहीं है इसी प्रकार प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव हो जाना नहीं होना तथा घटादे है स्व अवचिन्न चैतन्य अध्यस्तया घट अभी स्व अवचिन्न स्वपद से किस को लेंगे घट घटाव छिन्न चैतन्य में घट अध्य हुआ से विषय चैतन्य सत्ता एवं घटाधि सत्ता अर्थात घटाव घटावचिन्न चैतन्य सत्ता घट का सत्ता यहाँ घटाधि सत्ता कहने से घटका सत्ता इस प्रकार की कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है घट बोलकर के जो पदार्थ है वो क्या है कहते तो विषय चैतन्य ही है अर्थात घटावचिन्न चैतन्य ही घट है अधिष्ठान सत्ता अधिस्थान सत्ता अतिरिक्त सत्ताया कुछ अलग अलग है तो उसको ठीक करना है सत्ता सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त आरोपित का अनंगीकार आरोपित का सत्ता अधिष्ठान सत्तायात अंगीकार आरोपित अष्ठान सत्ता सत्ता से अतिरिक्त नहीं होता विषय पूर्वोत्तर तथा प्रमाता सत्ता श्या प्रमात्री प्रमात्री प्रमा, है जा, जा. प्रमात्री प्रमालक्षण सत्ता प्रमात्री रूपों का सत्ता अर्थात प्रमाता ही है प्रमाता अर्थात प्रमात्र चैतन चैतन्य न तो तनिष्ठ सत्ता जाति नया एक लोग जैसे कहते प्रमात्री प्रमेय निष्ठ सत्ता जाति क्यों सत्ता जाति नहीं लेंगे कहते प्रमात्री प्रमेय निष्ठ सत्ता जाति एक है सत्ता तो जाति एक होगा तो प्रमात निष्ठ सत्ता और प्रमेयनिष्ठ सत्ता प्रमाण अनिष्ठ सत्ता ऐसे अलग तीन सत्ता कहा हैं इसलिए यहाँ सत्ता शब्द का अर्थ चैतन्य रहना है तो प्रमाण निष्ठ चैतन्य नहीं अर्थात प्रमाण ही जो चैतन्य है इसलिए टीका में कहते हैं प्रमात्री लक्षण सत्ता अर्थात प्रमात्री रूप जो चैतन्य तू तो तनिष्ठ सत्ता जाती है प्रमात्री प्रमेयनिष्ठ सत्ता जाते एक तया अगर सत्ता जाती लेंगे तो वो तो एक होने से तनिष्ठ तो सत्ता अतिरिक्त तो सत्ताया असिद अतिरिक्त सत्ता तो अर्थात सत्ता तो एक ही होगा इसलिए अतिरिक्त सत्ता अगर नहीं है मतलब अतिरिक्त तो सत्ता अगर प्राप्त हो किसी को हम कहेंगे यहाँ अतिरिक्त तो सत्ता नहीं है ऐसे मिट्टी सत्ता से बनी सत्ता भिन्न हुआ okay. तभी हम कहेंगे कि इसलिए वो दोनों एक नहीं होते हैं जहां ऐसे बनी स... बनी जहा वो सत्ता भिन्न नहीं होगा उसी को कहेंगे विषय प्रत्यक्ष okay. किंतु अगर सत्ता से आप सत्ता जाति को लेंगे वहां तक तो अभी भिन्न प्राप्त होगा ही नहीं अब कैसे कहेंगे देखिए यहाँ भिन्न होता है जहां भिन्न नहीं होगा उसी को कहेंगे अभिन्न हुआ अगर सत्ता को जाति कहेंगे तो सर्वदा एक ही होगा अभिन्न अभिन्न का विचार कहाँ आएगा हम अभी लक्षण क्या करते अभिन्न होना चाहिए अभिन्न अगर कहीं भिन्न हो तो फिर अभिन्न को लक्षण बनाएंगे अगर सत्ता को जाति लेंगे तो सर्वत्र एक ही होगा अभिन्न ही होगा जो कहते जाति नहीं लेना है तथा तो प्रमात्र भेदस्य लक्षणते सति सती इदितम तो आहा अभेद का अर्थ ऐसा करेंगे केंगे प्रमासत्ता से अतिरिक्तसत्ता तो होने से फलित तो किया मूलमकैदादे स्वच्छिन्न चैतन्य में, में अध्यस्त होने से विषय विषयचतन तो सत्ता ही सत्ता अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्ता आरोपितता अीकारा आरोपित का सत्ता अधिष्ठान सत्ता से भिन्न नहीं होता विषय चैतन्यम च पूर्वक्त प्रकार प्रमात्री चैतन्यम एव विषय चैतन्य प्रमात्री चैतन्य ही है विषय चैतन्य में विषय अध्यस्त है वो विषय विषय चैतन्य से भिन्न नहीं है और विषय चैतन्य तो प्रमात्री चैतन्य है चैतन्य में सब एक ही है किन्तु आरोपित अध्यस्त पदार्थ जो है वो एक ही नहीं है उसका भिन्न सत्ता नहीं है इतना ही उसका अभेदा विषय चैतन्यम से पूर्वोक्त प्रकार प्रमात्री चैतन्य विषय चैतन्यम और प्रमात्री चैतन्य बीच में क्या रहेगा प्रमाण चैतन्य इसलिए कहा पूर्वोक्त प्रकार पहले कहा था ये जैसे ये तड़ाग उधक कुलिया के द्वारा जाकर केदारों को व्याप्त करता है जो दृष्टान्त दिया था ऐसे अर्थात यहाँ से प्रमात्री चैतन्य प्रमाण चैतन्य बन करके विषय चैतन्य के साथ एक होना विषय चैतन्य हुआ घट विषय चैतन्य में घटा व छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था अभी घटा घटा व छिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य हो गया अभिन्न हो गया तभी तो घट कहाँ अध्यस्त हुआ चैतन्य चैतन्य में हुआ तो जड़ है ना वो भी क्यूँकी चैतन्य हम चैतन्य चैतन्य वास्तविक जड़ है क्योंकि जो निरवच्छिन्न चैतन्य होगा अनवचिन्न चैतन्य वो स्व प्रकाश है किन्तु अवच्छिन्न चैतन्य जो भी हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा इसलिए घटावचिन्न चैतन्य भी जड़ हो जाएगा तो होने से अभी प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य घटाव छिन्न चैतन्य ये सब चैतन्य जब एक हो जाएंगे उस समय में प्रमात्र को मैं एक अवच्छि पदार्थ हूँ ऐसा उसका भान नहीं रहेगा और एक दृष्टांत दिया जा सकता है ये जो ट्यूबलाइट है अभी ये पूरा प्रकाशमान है मान लीजिए कि ये निरवच्छिन्न चैतन्य है प्रकाशमान है अभी हम कहेंगे की उसका हम बीच में एक इंच ले लेंगे ले ले। वो एक इंच हम कहेंगे ये जो जहां चौक है उतना ज्यादा देखिए वो आपको प्रकाश दिखता है नहीं दिखता है दिखता है कि वास्तविक कहेंगे कि अगर हम उसका दो इंच काट करके अलग ले लेंगे प्रकाश दिखेगा अवच्छिन्न बोल करके हम उसको कहते हैं कि कल्पना करते हैं जी। अगर ऐसे हम काट करके अलग ले लेंगे वो जड़ हो जाएगा जिस हम कहते हैं कि अवच्छिन्न है उस हम उसको काट करके अलग नहीं कर रहे हैं वो उधरी है उधरी होने से क्या होगा वो प्रकाशमान रहेगा ये दृष्टांत दिया में क्या होता है जो आत्म तत्व तो तो है वो निरवच्छिन्न है प्रकाश सो प्रकाश अभी उस आत्मा क्या करता है मैं प्रमाता हूँ ऐसे मानता है जैसे हम कहते हैं कि चो का ऊपर वाला दो इंच ले लीजिये केवल कल्पना करते हैं तो हम वास्तविक अखंड चैतन्य होने पर भी हम एक प्रमात्री अवचि ऐसे मान लेते हैं तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है सो प्रकाश स्वरूप ये वास्तविक प्रकाश कर रहा है जो चौक के ऊपर दो इंच वो भी अभी प्रकाश कर रहा है नहीं कर रहा है कर रहा है ये जो प्रकाश कर रहा है वो दो इंच वो वास्तविक वो दो इंच का प्रकाश है ना पूरा टिक का प्रकाश है इसी प्रकार के हम जो भी प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य होकर के विषय को जानते हैं वास्तविक ये प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य नहीं है वो तो है वही आत्मा तो केवल मानता है कि हम प्रमात्री अवचिन्न, जैसे हम कहते हैं कि दो इंच ये केवल मान्यता है इसीलिए कहा जाएगा आगे और थोड़ा विचार आने से स्पष्ट हो भी इसी प्रकार से ले रहे हैं मतलब अधिष्ठान भी तो शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान है जो वास्तविक प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य का जो अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य है उसको साक्षी कहा जाता है वो ही प्रकाश करता है साक्षी प्रकाश करता है अनवच्छिन्न निरवच्छिन्न चैतन्य प्रकाश करता है किंतु ये बुद्धि बीच में घुस करके कहता है की मै प्रकाश करता हूँ बुद्धि अगर नहीं है तो ये में का परिचिन भाव दो वाला चीज नहीं रहेगा और वास्तविक क्या होता है जिस समय हम घट्ट को देखते हैं उस समय में हमको अपना परिचि भाव का ज्ञान नहीं रहता है जिस समय में घट्ट को जान रहे हैं उस समय में मैं एक परिचि हूँ ऐसा बुद्धि हो रहा है नहीं होगा क्योंकि आपको उस समय में वृत्ति क्या है घटाकार वृत्ति है mm -hmm. जिस समय में घटाकार वृत्ति होगा उस समय में मैं, मैं परिचिन्न हूँ इस प्रकार की परिच्छन काकार वृत्ति नहीं रहेगा अर्थात उस समय में परिचिन्न का बाद नहीं आने से वो उस समय में पूर्ण ही है जैसे बाद में घटाकार वृत्ति पूरा हो जाएगा उसके बाद उसको जब अहंकार वृत्ति आएगा परिचिनाकार वृत्ति आएगा मैं मैं कह कहकर शरीर मनोबुद्धि से जब परिचन्न करेगा उस समय में वास्तविक उसका परिच्छि बुद्धि होगा हमको कितना समय परिचिन बुद्धि वास्तविक होता है हम मानते रहते हैं कि हमेशा हम परिच्छि है हम परिच्छि है नहीं मानते रहते हैं कभी विचार होता है तुम कौन हो ये कौन है ये होने से उनको परिचिन बुद्धि हो जाता है नहीं तो प्रकाश करने वाला वास्तविक तो वे साक्षी ही प्रकाश करता है बाद में बुद्धि घुस करके कहता है कि अपरिच्छिन्न है वो जब नहीं है जिस समय उनको कोई भी ज्ञान होता है उसमें बुद्धि का वहां परिच्छि कहने वाला उसका धंधा नहीं है उस समय इसलिए वो साक्षी ही सर्वदा प्रकाश करता है प्रमाता जो यहाँ प्रकाश करता है बोलकर हम कहते हैं प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये तीनों ही परिचन्न होने से जड़ है ये तीनों को साक्षी प्रकाश करेगा आगे और एक जगह में विचार आएगा साक्षी अगर प्रकाश करेगा वहा साक्षी है और प्रमाता है ये साक्षी और प्रमाता दो अलग अलग चीज है कहेंगे ना साक्षी अभी प्रमाता बन करके कार्य कर रहा है ये आगे और थोड़ा विचार आएगा ये स्पष्ट होगा कि वास्तविक प्रमाता प्रकाश नहीं कर रहे हैं साक्षी प्रकाश कर रहे है प्रमाता उसका एजेंट माना जा सकता है प्रमाता केवल कहता है मैं प्रकाश करता हूं ये प्रमाता कैसा कहता है प्रमाता चैतन्य में अध्यस्त है अध्यस्त है तो और अज्ञान भी चैतन्य में अध्यस्त है ये इसमें विचार नहीं है अन्य ग्रंथ में है अभी क्या होता है दोनों समान अधिकरण में समान समा, अधिकरण संबंध से अज्ञान वो, वो प्रमात्ता में आ जाएगा क्योंकि दोनों चैतन्य में अध्यस्त है अज्ञान जो में आ जाता है अब प्रमाता कहने लगता है कि मैं अज्ञानी हूँ मैं परिचिन हूँ इस प्रकार की सब कहेगा तो कह करके आगे वो अर्थात विषय के साथ संबंध इत्यादि करेगा आगे जो ये प्रक्रिया होगा किंतु तो वास्तविक साक्षी जो अधिष्ठान है चैतन्य है यही सारे कार्य करेगा ये केवल कहेगा कहने वाला इसलिए जब सुसुप्ति में उस समय प्रमाता नहीं रहता है साक्षी जो चीज करता है उस समय में उस समय में प्रमाता जब जागृत होने पर आ जाता है वो कहता है ये कहने वाला चीज है प्रमाता वो वास्तविक प्रकाश नहीं करता है अच्छा मूल में देख रहे थे चैतन सुसुप्ती में जाते हैं तो वहाँ तो प्रमाता नहीं है और सुसुप्ती में मैं सुख से सोया कौन आके कहता है वो साक्षी के उस समय में तीन वृत्ति होती हैं तो अविद्या वृत्ति होती है और सुखाकार मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा भी वहाँ ज्ञान होता है और मैं सुख में सोया ये भी जानता हूँ और मैं हूँ ये भी ज्ञान है तीन वृत्ति होता है अविद्याकार अज्ञान आकार वृत्ति होता है और अस्थिता में हूँ इस प्रकार वृत्ति होता है सुखाकार वृत्ति होता है ये तीन वृत्ति ये तीन अविद्या वृत्ति होती है क्योंकि वहाँ प्रमाता नहीं है अंतकरण नहीं है साक्षी अर्थात हाँ साक्षी को होता है जो ये कहते हैं अविद्या का तीन वृत्ति होगा उस तीन वृत्ति में साक्षी, साक्षी। प्रतिबिंबित होगा वृत्ति में जब चैतन्य प्रतिबिंब होगा उसको ज्ञान कहा जाएगा और वो जो वृत्ति हुए वो नाश होगा नाश होने से वो ज्ञान अर्थात अभी वो नाश होने से ज्ञान नाश होने से वो आ, संस्कार बनेगा संस्कार आगे स्मरण होगा अभी क्या हुआ जो तीन वृत्ति हुआ ये तीन वृत्ति से चैतन्य का प्रतिबिंब होने से ज्ञान हुआ ये ज्ञान नाश होकर अभी ये संस्कार बनेगा, किंतु संस्कार बनेतु रहेगा? अंतकरण तो उस समय में नहीं है अंतकरण नहीं है किंतु गया अंतकरण? क्या निरन्वय नाश होगा नहीं। नहीं। तो अभी वो कारण रूप से रहा नहीं। नहीं। उसी जो कारण रूप से रहा उसी में ये संस्कार भी जाकर के रह जाएंगे नहीं तो कोई दूसरा सुख से सोया तीसरा कहना चाहिए इसलिए जो सुख से सोया कहने वाला जो है जागृत में वो जो अवच्छिन्न चैतन्य है अंतकरण है उतने अवच्छिन्न मतलब मान लीजिए कि टूट करके उतना मिट्टी हुआ वही मिट्टी आगे फिर घटो बनेगा अभी वो जो मिट्टी है उस मिट्टी में हम कुछ रंग डालेंगे आगे उस मिट्टी से जो घटा बनेगा वो उसी रंग वाला होगा ना इसी प्रकार की सुसुप्ति में क्या हुआ घटा टूट करके मिट्टी हो गया और अंतकरण कारण में लय होकर के किंतु वो परिचित न होकर रहेगा हम तो देवदत्ता का अंतकरण है अभी हम चैतन्य रूपों में है उस समय में जो संस्कार होगा वो उसी चैतन्य में अवचिन्न चैतन्य में रहेगा आगे उसी अवचिन्न चैतन्य अंतकरण रूप लेगा ले अब उसी अंतकरण क्या करेगा उसी अवचिन्न चैतन्य में जो संस्कार पड़ा है सामान से वो आएगा इसी अंतकरण आने से ये व्यक्ति कहेगा किन्तु कहने वाला जो है अंतकरण वो तब नहीं था का जो कारण है उसमें था इसलिए हम कहते हैं सुशुक्त में कारण से रहता है उसी कारण शरीर में ये संस्कार होगा तो फिर बुद्धि कहेगा ये इसमें विचार नहीं आप लोग बैठते थे सिद्धांत तो बिंदु में थोड़ा उसका मूल में इतना विचार नहीं में था ये सब प्रक्रिया रहते हैं मूल में विषय चैतन्यम च चा, पूर्वोक्त प्रकार प्रमात्री चैतन्यम एवी प्रमात चैतन्य घटादि अधिष्ठानतया ये वेदांत का सिद्धांत है प्रमात अवच्छिन्न चैतन्य ही घट का अधिष्ठान है अर्थात घट दृष्टा में ही अध्यस्त है इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद जो देखता है उसी में ही दृश्य अध्यस्त है हम जिस पदार्थ को देखते हैं वो हम में अध्यस्त है अर्थात तो काली जिस पदार्थ को देखते नहीं हम जो चिंता करते हैं वो किस में अध्यस्त है वो तो हम में ही अध्यस्त है इसलिए पूरा जगत का हम ही सृष्टा है ये कहाँ करेगा? कहीं भी करेगा तो कहीं आप ही मनाने वाले हो कहा करेगा तो ये वेदांत का सिद्धांत दृष्टि सृष्टि कहते हैं ये वेदांत का मुख्य सिद्धांत है चैतन्य प्रमातृचतन्य से घटाधिअधि प्रमात्री सत्ता एवं घटाधिता नया जो भी दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है इति घटादेर ठीका में अतः प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता घटादेर शून्य घटाधेर ये उसका लक्षण हो गया प्रमात सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य विषय चैतन्य विषय को अपरूप से जाएगा जितना जितना ये हमको जचेगा कोई पदार्थ देखते हैं उसको हम ही सृष्टि करते हैं तो धीरे धीरे ये सृष्टि करना बंद करेगा क्योंकि होगा कि ये हम ये इसको हम सृष्टि क्यों करते हैं पहले तो राग द्वेश वाला चीज को बंद करेगा क्योंकि उसमें पृथ्वी पीड़ा होता है पहले उसके पीछे पड़ेगा मन जब वेदांत तो झचेगा पहले कहेगा कि उसको क्यों सृष्टि करता है राग द्वे पीड़ा देता है उसको हटा देगा ठीक है कुछ साल लगेगा मतलब तो कुछ साल इतना निर्भर करता है किसके अंदर में कितना है हटा देने के बाद जब राग द्वेषा नहीं रहेगा उसको और ये सुख दुख इत्यादि नहीं आएगा किन्तु तो तब क्या होगा ये जो अर्थात राग द्वेसा नहीं होकर भी जो निरपेक्ष विचार चलना है ये नीला आकाश में सफेद बगुला उड़ रहे हैं इससे ना कोई राग है ना कोई द्वेष है ये सब चलेगा आगे फिर क्या करेगा ये क्यों चल रहा है जिस समय में राग द्वेष रागद्वेष उसका छूट जाएगा उस समय में उसका संभावना है कि चतुर्थ भूमिका में आ जाएगा ज्ञानी माना जा सकता है निश्चय अगर वेदांत से अगर उसका उसको रागद्वष छूटा है अगर उपासना करके छोड़ा है तो वो अलग बात है जो वेदांत से विचार मार्गो में जा करके राघ द्वेश को छोड़वा दिया राघ द्वेश को छोड़वा दिया अर्थात उसको मिथ्या सीधा कर दिया हम हमें अध्यक्ष है हम ही उसका कल्पना कर रहे हैं हो गया वो चतुर्थ भूमिका माना जाएगा किंतु चतुर्थ भूमिका में आने के बाद भी जगत ऐसे ऐसे दिखेगा हे आकाश में नीला आकाश में बगुला रहे करता रहे इसको क्यों कर रहा है इसको बंद करो ये बंद होने से क्या होगा ये धीरे धीरे समाधि में जाएगा अधिक अर्थात धीरे धीरे वो पंचम षष्ठ इत्यादि भूमिका में आगे आगे जाएगा तो जितना ये हमको होगा कि जो देख रहे हैं ये हम सृष्टि ये जितना जितना होगा आपका वेदांत तो अर्थात उतना उतना हमें वास्तविक घटेगा आप ज्ञान तो नहीं सृष्टि कैसे बिल्कुल नहीं सोचते ना हम जो सो गए हैं तो सृष्टि नहीं रहा वेदांत तो कहेगा आप जो सो गए तो सृष्टि नहीं थे हम जो सो गए वो सो गया वो नहीं सोया न हम जब उठता है हमको कहता है आप जो सोए थे आपका चाहती ऐसा ऐसा हो रहा था वो कहाँ से जगत तो था वो जो कहने वाला है ना जो दूसरा आदमी कहता भी है वो कहा है आप ही का सृष्टि अर्थात अभी हम जो कह रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं मान रहे हैं आप ही एकमात्र जीवन आप कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ और एक व्यक्ति है वो और कह रहा है ये सब जितना जितना विचार करेंगे तो कहेंगे की पहले ये व्यक्ति है वो अभी हम लोग यहाँ से हट गए हैं अभी तो हम वेदांत का हट कर चूडांत स्थिति में आ गया ठीक <laughs> <ने, लिणसीद के>. है <laughs>. अभी, अभी आप कहेंगे कि ये व्यक्ति है कह रहा है बोल करके आप सुन रहे हैं न आप चिंता कर रहे हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है और वो कह रहा है और मैं सुन रहा अगर आप चिंता करेंगे की यहाँ एक व्यक्ति है और कह रहा है मैं सुन रहा हूँ ऐसा ये क्यों चिंता करेगा कहेंगे ये पदार्थ ये ग्रंथ आप चिंता कर रहे हैं ये ग्रंथ है इसलिए आपको ये दिख रहा है तो, हम चिंता तो कोई भी पदार्थ जो भी पदार्थ तो इसको हम देखें देखे मोबाइल चिंता करेंगे गंगा जी है ऐसा क्यों चिंता नहीं करेगा mm. क्योंकि हम जो चिंता करेगा वही जगत होगा ना वेदांत mm. वही कह दें तो इस प्रकार क्यों होगा ये पर्वत क्यों नहीं होगा ये होगा तो अभी अर्थात ये जो हम कह रहे हैं ना कि आप ही जीव है बाकी जगत कल्पित है अर्थात आप ही एकमात्र जीव है बाकी और जगत में कोई जीव नहीं है कहते ये क्या है ये क्या है ये क्या है इतने सारे है तो ये सब जैसे स्वप्नों में देखते हैं एक ही जीव हो गया बाकी सब हो गए अलग अलग अर्थात ये सब कल्पित जीव हो गए ठीक है ये एक कल्पित जीव ये कल्पित जीवो ये कल्पित जीव आप कल्पना करने वाले हैं अभी आप कल्पना करते हैं अगर आप परानंद जी को कल्पना करेंगे आप महादेवानंद जी को भी कल्पना कर रहे हैं आप महादेवानंद जी नहीं है आप होते हैं वो एक ही मात्र जीव जो परान जी को भी कल्पना किया महानंद महादेवानंद जी को भी कल्पना किया दृष्टांत देख लीजिए स्वप्न में स्वप्न में हम दस व्यक्ति को देखें ये जो नौ व्यक्ति उसमें और हम भी एक व्यक्ति हैं वो तो जो स्वप्न में नौ व्यक्ति हमसे हम भिन्न है पूरा हम तो मान लेते, लेते हैं उसको हम बना कर लेते हैं और स्वप्न में एक शरीर में हम भी तादाद में करते ना व्यवहार करते हैं वो जो स्वप्न में जिस शरीर में हम तादाद में करते हैं उसको कौन बनाया तो अर्थात स्वप्नों में जैसा हम ही एक ही सृष्टा है एक शरीर को बना करके उसमें हम ही स्वयं तादाद कर जाते हैं बाकी को सब युष्मत मानते हैं एक को तो अस्मत माने बाकी सब को स्मत माने ऐसी प्रकार क्यों किए ये तभी तो नाटक चलेगा ना लेकिन वहां भी मैं कल्पना नहीं किया ना वो अपने यहाँ भी अपने वास्तविक वही बात है अभी जागृत में भी ठीक इस बात इसलिए कहते हैं कि सपने में हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है स्वप्न तो जैसा होता है एक को बना करके उसमें तादादी में कर गया उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा और जागृत में हम सोचते है की हमारा सब नियंत्रण है क्या भयंकर अज्ञान है हमारा कोई नियंत्रण नहीं है जागृत में भी जागृत में हमारा नियंत्रण है ये सृष्टा कह रहा है ना प्रमाता कह रहा है प्रमाता कह रहा है स्वप्न में जो दस को क्रिएट किया बनाया उसमें एक में तादात में किया वो तादात में जिसमें हुआ वो व्यक्ति नौ के साथ व्यवहार करके कहता है आप नव सब हमसे भिन्न है ये जगह मेरा है वो वो है वो है सब कहता है ये दसों को सृष्टि करने वाला जो पीछे है जो साक्षी है वो कुछ कहता है कुछ करता है कुछ नहीं किया तो ये जो कहने वाला है ये वास्तविक ये भी एक स्वयं कल्पित पदार्थ है अभी हुआ कि अभी जैसे माध्यम जी कहेंगे कि हमको ये मोबाइल दे पर्वत है ये नदी है इस प्रकार की है और माना जाएगा कि इनके पीछे अर्थात एक ही ईश्वर है ये सभी को बनाया वो ईश्वर क्यों उनके लिए इसको मोबाइल दिखाया इसको ये पदार्थ ये पदार्थ वो सब दिखाया कहेंगे यही होता है कि उसका प्रारंभ है जिसको जो चीज दिखेगा हम कहते हैं कि वो वो चीज बनाया तो अभी कहा जाएगी कि महादेवानंद जी क्या ग्रंथ को बना दिया कहेंगे महादेवानंद जी भी स्वयं कल्पित तो है वो क्या बनाएगा ईश्वर उसका पीछे रह करके क्या कर दिए इसको ग्रंथ जैसा बना दिए और इसका अंदर में बुद्धि दे दिए कि इसको ग्रंथ जैसा देखो क्यों उसका अंदर में ऐसा बुद्धि दिए? क्योंकि तो यही इसका प्रारब्ध है ये प्रारब्ध तो से प्रारंभ है? कहते पूर्व संस्कार से आया अर्थात ये सारे प्रमाता को ईश्वर बनाता है जो प्रमाता जान लिया की मैं वास्तविक प्रमाता नहीं हूँ मैं ईश्वर हूँ वो कैसा जानता है जिस शरीर में मैं तादात में करके व्यवहार करता हूँ ना ये शरीर भी मेरे द्वारा तो है मैं कौन हूँ मैं ईश्वर हूँ तो दिखे तो दिखेगा तब कैसे दिखेगा जानेगा की मैं ईश्वर हूँ तो जैसे कहेगा की मैं ईश्वर हूँ अभी मैं देवदत्त के साथ तादात करके व्यवहार कर रहा हूँ और देवदत्त का संस्कार है की मोबाइल देखेगा जी। इसीलिए मैं देवदत्ता के लिए मोबाइल बना करके सामने रख देता हूँ तो देखने, देखने के लिए ये संस्कार कहाँ आएगा मोबाइल अभी बीस तीस साल हुआ आया तो पूर्वकल में मैठा ये कुछ नया नहीं आया ये संस्कार सब पड़ा था ऐसे चलता है अर्थात तो जो प्रमाता अपना स्वरूप को समझ जाएगा मैं ईश्वर हूं मैं प्रमाता नहीं हूं इतने सारे को बनाता हूँ एक में मैं ही तादात में करता हूँ आगे अर्थात वो ज्ञानी हो गया तो ये ज्ञान का प्रक्रिया में पहले तो व्यष्टि होगा आगे समष्टि होगा समष्टि होने के बाद समष्टि से भी हट जाएगा तो ये सब प्रक्रिया है अर्थात हिराग्रह बनेगा फिर ईश्वर बनेगा ईश्वर बनेगा अर्थात अंदर में उसका बुद्धि फिर धीरे धीरे इसी प्रकार स्थिर होगा मैं ईश्वर हूँ पूरा जगत को बनाता हूँ तो क्यों बनाता है कहते हैं ईश्वर जब जगत बनाता है ईश्वर स्वतंत्र है जगत बनाने में प्राणियों का आदिश्णा। आदिश्णा। आदिश्णा। ये उनका कर्म फलों को लेकर के बनाता है तो इसी प्रकार के आप जो जानेंगे कि जब ज्ञान हो जाएगा चतुर्थ तो तो तो भूमिका में आ जाएगा तभी कभी कभी देखिए ये पीड़ा होता है इसके लिए तो फिर ज्ञानी कैसा सोचेगा ये जो पीड़ा होता है ना देवदत्तों को जिसके साथ मैं कभी कभी धीरे धीरे ये, ये पूरा हो जाएगा तो फिर वो आगे जाएगा जितना जितना आप विचार करेंगे ये जो लिखता है सब कलता है कौन कल्पना करता है तो मैं ही कल्पना करता हूँ मैं कौन हूँ मैं कल्पना करने का समय मैं और ये देवदत्ता यज्ञ दत्ता चैत्र मैत्र नहीं है मैं ही ईश्वर और मैं देवदत्त को कल्पना करके उसके साथ आध्यात्मा करता हूँ आगे फिर ये सब और कभी देवदत्त ये सब को कल्पना कर लेता है ये बात नहीं है देवदत्त का वो सामर्थ्य नहीं है पंचोदशी में जैसे विचार है देवदत्त कितना कल्पना कर लेगा ये व्यक्ति अच्छा है ये व्यक्ति खराब है देवदत्त का इतना ही सामर्थ्य है व्यक्ति का कल्पना तो नहीं करेगा जो जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि कर सृष्टि करता है ये खाली अच्छा बुरा का सृष्टि कर देगा विषय को सृष्टि नहीं करेगा तो वेदांत का अभ्यास हमको क्या करना है ये जो सब दिखता है ये हम ही सृष्टि करता है हम ईश्वर है बाकी हमको छोड़ करके ये सब जो व्यक्ति दिखते है वो सब कल्पित तो है और जिसको व्यवहार काल में हम मैं मानता हूँ ये भी कल्पित तो है तो पहले मैं व्यवहार करने वाला कल्पित तो पहले नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा तादाद में है ना इसलिए बाहर को पहले कल्पित तो करना पड़ेगा जो बाहर को कल्पित तो थोड़ा कर पाए ना वही फिर शरीर और बुद्धि को भी कल्पित तो करके उससे हट पाएगा इसलिए तो ये सब अभ्यास का सीढ़ी ऐसे हमको लेकर के चलना पड़ेगा जिसको देख रहा है वो कल्पित है जिसको देख रहा है वो कल्पित है ऐसा अगर होगा कुछ दूर तक हो जाएगा तो फिर जो देखता है ये शरीर मन बुद्धि ये भी कल्पित है तभी तो उससे भी छुट जाएगा अलग हो जाएगा ये प्रक्रिया अर्थात तो ये अभ्यास भी करना है ज्यादातर तो। नहीं तो क्या है हम जितना समय पढ़े बस वो थरी रह गया जैसे ही यहाँ से वो चलेंगे फिर वही हो जाएगा बंगू ये नहीं होना है अर्थात तो विचार करना है रास्ता में चलने का समय जिसको देखते हैं ये कल्पित है इस प्रकार करेंगे तो जिसको देखेंगे उससे हमारा मन छूट जाएगा जाते हैं कहीं जाते हैं पहले पहले सही बताते हैं दस साल पहले हम लोग जो चलते थे रास्ता में बोर्ड देखते देखते हम परेशान हो जाता <laughs> कुछ बोर्ड ऐसा आएगा कि उसके अंदर में फिर चिंता चलेगा तो एक दिन पांच साल पहले देखा यहाँ कोई लगा दिया कि गृहस्थ वेदांत का प्रवचन कर रहे हैं रास्ता सामने भी लोग लगाते हैं प्रवचन करते हैं वेदांत का <laughs> तो ये विषय ठीक है इसके ऊपर विचार चलता है अभी और नहीं होगा पालू चीज है से। तो अर्थात इसको हटाना पड़ेगा अभ्यास करना ही पड़ेगा जिसको देखेंगे कल्पित है ऐसे होने से वेदांत तो घटेगा वास्तव में वास्तविक मोबाइल आदि पूर्वकल्प में भी ऐसे ही थे पूर्वकल्प में जो नहीं होगा ये कहें दाता पूर्वमल तो हम लोगों ने एक बार पहले भी वेदांत तो एक बार ये रामायण में आता है न काका भूषणी कुछ कहते हैं सतीस बार उन्तीस बार पहले ऐसा हम वो कहते हैं की हम सतीस बार हमको पहले मतलब हम सतीस कल्प देखा फिर हमें से कोई भी मुक्त नहीं हुआ पहले भी वेदांत तो कहता है आज तो किसी को मुक्ति नहीं हुआ अब बैठे नहीं नहीं तो भी है। <laughs> आज तक तो किसी को, को भी भी नहीं क्योंकि क्यूँकी वास्तविक क्या है कि जो कुम्हर से घड़ा बना दिया तो घड़ा टूट गया वो घड़ा मुक्त हो गया मुक्त हो गया तो कहाँ गया मिट्टी में गया तो फिर और घड़ा बनेगा इस प्रकार अभी वास्तविक ये जो हम कहते हैं कि घोड़ा टूट गया तो मुक्त हो गया ये घोड़ा बोलकर के क्या पदार्थ है मिट्टी है अच्छा तो मिट्टी मुक्त हो गया क्या मिट्टी मुक्त नहीं हो ना तो मिट्टी जिस समय में घोड़ा बन गया मिट्टी का कुछ हो गया था क्या वास्तविक तो इसी प्रकार हमारा स्वप्न में जितने सारे होते हैं उनसे में कभी कुछ हम स्वप्न में मुक्तों को भी देख लेते हैं और कभी कुछ बद्धों को भी देखते हैं उनमें से ना कोई मुक्त है ना कोई बद्ध है कैसे तो ये कोई मतलब पूर्व पक्षी वहां पूछता है अद्वित सिद्धिकार का तब तो आपका भाष्यकार भगवान भी फिर पूछता है मैं भाष्यकार नहीं वो मामादेव इत्याजी को प्रश्न किया सिद्धांति उत्तर देता है आप प्रश्न करने वाला एकमात्र जीव है आप को छोड़कर के बाकी कोई जीव है ही नहीं तो जिस दिन आप मुक्त हो जाएंगे जो मुक्त है उसका दृष्टि में कोई बद नहीं रहेगा क्योंकि उसका दृष्टि में बाकी जगत है ही नहीं इसीलिए अभी तक उसका मुक्ति हो गया उसका मुक्ति हो गया कहा जाएगा जब तक बंधन है तब तक मैं भी बंधन में हूँ और दो चार करोड़ भी बंधन में है और दो चार भी मुक्त है जिस दिन एक मुक्त होगा जानेगा कि की में बाकी कोई पदार्थ है ही नहीं सब कल्पित तो है तो कल्पित तो पदार्थ में और फिर मुक्त कहाँ होगा जैसे हमारा स्वप्न है तो धीरे धीरे कोई कई सालों से एक आध मुक्त होता होगा क्योंकि तो जनसंख्या तो बढ़ रही है कम हो रही है ये जो ये, ये जो संख्या ये अर्थात जैसे सृष्टि पहले आरम्भ होता है ना उसमें कोई दस पचास जीव होंगे तो धीरे धीरे ये सब खुलेंगे कहाँ से खुलेंगे पूर्व जन्म कल्प कल्प से सब सोए थे अब जैसे जैसे समय आएगा वो सब खुलेंगे ये सब कुछ निरन्वय नाश नहीं होता है ना ये सब बंद हो जाते हैं ये कब हम इस प्रकार विचार करेंगे अज्ञान अवस्था अर्थात हम अज्ञान अवस्था में कहेंगे कि ऐसे पहले था सब सो गए फिर कुछ लोग तो तीन बजे से उठ जाते हैं कुछ लोग तो दस बजे उठते हैं होता है इस प्रकार कि बिल्कुल इसी प्रकार की है फिर रात को जब आएगा सभी एक समय में सो जाएंगे क्या अलग अलग समय होकर के सोएंगे कुछ समय ऐसे आएगा कि सभी लोग सोए होंगे उसको बिल्कुल प्रलय कहा जाएगा इसलिए जैसे सृष्टि होता है धीरे धीरे होता है ऐसे प्रलय भी होगा धीरे धीरे होगा अब लोग विज्ञान नहीं पढ़े होंगे कहीं लोग बोला था कि दे ओरिजिन ऑफ टाइम ना ये टाइम कहना ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मतलब विज्ञान कहता है सृष्टि होने के समय में अभी ये ऊपर से गिर जाएगा मान लीजिए कांच का ग्लास है अभी गिर जाएगा क्या होगा वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा जिस समय में प्रलय होगा उस समय में क्या होगा वो ग्लास सब टुकड़ा टुकड़ा दूर दूर में पड़े होंगे वो सब नजदीक आ जाएंगे फिर ऊपर उठेगा फिर आकर के टेबुल में रहेगा उस समय में सारे ही जो शक्ति है सब विपरीत कार्य करेंगे सृष्टि तो काल में शक्ति जैसे कार्य करेंगे प्रलय काल में शक्ति उसका विपरीत कार्य करेंगे जो वेदांत तो कहता है अभी सृष्टि हो रहा है ये खुल रहा है तो सृष्टि होने के बाद ये खुल रहा है ये क्यों खुल रहा है प्रलय होगा ये क्यों होगा सब हो वो किताब में तो वो बताए मतलब आइनस्टाइन जैसे जगत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है उसके बाद ये जगत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक ना। होगा है। है? हाँ। तो केवल यही काम करता है थोड़ा थोड़ा काम करता है पूरा शरीर काम पूरा पूरे शरीर उसका काम नहीं नहीं तो विज्ञान अर्थात वही कहता है अभी अर्थात बात हुआ की अज्ञान अवस्था में हम अपने आप को जीव मानने से बाकियों को जीव मानते हैं और उसमें से मानते हैं कि ये व्यक्ति ये कहता है कि उनको ज्ञान हो गया ये अज्ञानी कहता है मैं अज्ञानी हूं ये अज्ञानी है कि ये है ये अज्ञानी कहता है उस ज्ञानी को जाकर के पूछेंगे कहेंगे क्या ये अज्ञानी है ये अज्ञानी है आप अज्ञानी है ऐसा नहीं देखा ये सब कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अर्थात तो केवल कल्पना करता है तो बाकी ये सब जो है कहेंगे ये सब अर्थात तो ऐसे सृष्टि और ये सब हम क्यों कहते हैं फिर ये ज्ञानी हुआ इनको ज्ञान हुआ ये सब इतना प्रक्रिया ये सब क्यों दिखाया गया इतना तो जाकर के वहां पहुंच जाना अभी आपका प्रश्न होगा तो कुछ तो पहुंच गए है ना ये तो प्रश्न होगा तो ये जो पहुंच गए हैं अभी हम स्वप्न देख रहे हैं बाकी सब लोग अर्थात स्वप्न में बीस आदमी है एक आदमी जा करके वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया है जैसे कहते हैं अर्थात बाकी सब अभी स्वप्नों में है स्वप्नों में बहुत सारे आदमी है एक आदमी सीढ़ी के ऊपर पहुंचा स्वप्न देखने में मतलब तो स्वप्न के अंदर जितना है वो कहते हैं कि वास्तविक तो जो स्वप्नों में नौ आदमी कह रहे हैं कि दसवां आदमी सीढ़ी के ऊपर पहुंचा ये नौ आदमी का कहना सत्य है ना दसवा आदमी का सीढ़ी में पहुंचना सत्य है ये बात हम सब स्वप्नों में है इसलिए उत्ष्ठित जागृत प्राप्ति हो रहा निबोधन अर्थात ये स्वप्नों को हटाना है इसके लिए प्रक्रिया ये करना ही पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा कहेंगे यही कुछ लोग होते हैं हम देखे भी हैं बिल्कुल कुछ नहीं करते अर्थात सोते रहेंगे जहां जो मिल गया दो खा लिए तो ऐसा नहीं कि उनका अंदर में रागद्वेष नहीं है कुछ कभी करते भी है रागद्वेष भी होगा ये होगा किन्तु उनको चुड़ान तो ग्रहण है वो जानते हैं कि जितना दिन तक तो शरीर रहेगा ये कुछ होगा इस प्रकार होगा आप लोग बहुत उछनकूद करके सब सुधार कर रहे हैं मतलब हम उसको एक दिन कहा भाई अंतकरण तो को तो थोड़ा शुद्ध करना है लाश हाँ, को माला पहना <laughs> <laughs> हम बोला भाई ठीक है वो चुड़ा तो सत्य को जानता है अर्थात ये कुछ नहीं है तो आप रागद्व क्यों करता है बोला इसका अंदर में ऐसा डिजाइन है हम क्या करेगा वो करता है तभी तो रागदेश होगा अर्थात तो एकदम तो जोर भी लगेगा जब उतर जाएगा कहेगा नहीं है ये सब अर्थात तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम अज्ञानी हैं बाकी कुछ ज्ञानी हैं तो ये केवल हमारा सोच है इसलिए कहा गया है पांडुक्य में न बद्ध न सुसाधक तो मुक्ति भी नहीं है कोई ज्ञानी भी नहीं है ऐसा परमार्थ था तो अर्थात तो हम मानते थे ऐसा तो ये मान्यता को कैसा हटाएंगे कहीं हमको विपरीत मान्यता लाना पड़ेगा यह सब प्रक्रिया करना पड़ेगा अब जब भी इस प्रकार विचार आएंगे ये हम भी कल्पना कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बंद करो इसको बंद करना एक बड़ा काम है किंतु बंद होने से पहले निश्चय करना है वेदांत का निश्चय को करके बंद होना अब वेदांत का निश्चय होने से पहले ऐसा होने से पहले बंद कर देगा वो तो सो गया सो गया मतलब अर्थात तो अज्ञान अवस्था में कहेंगे फिर पुनर्जन्म होगा ये होगा वो होगा सब कहेंगे ठीक है गया ठीक है आप लोग का ये अभ्यास करना है मतलब तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो विषय गत्यक्ष इसको अभ्यास करना है अर्थात जो हम देखते हैं वो हम ही कल्पना करते हैं ये हम लोग भी बोलते हैं किन्तु तो प्रारंभ जब आता है हम भी कभी लग जाते हैं तो ये होता है कभी कभी लगेगा कि नहीं नहीं ये सब केवल नाटक हो रहा है कभी कभी लग जाएगा नहीं नहीं ये तो हम मुक्त तो है ये बद्ध है तो हम भी बद्ध है सब भी है ये सब मतलब तो जैसा डिजाइन है अर्थात तो ये संस्कार को तो बना व्यवहार तो ये करेगा ना व्यवहार तो मैं नहीं करूँगा <laughs> तात्पर्य है तो इसमें जैसे डिजाइन है वैसा व्यवहार करेगा ये डिजाइन को सुधारने के लिए ये उद्यम क्यों ये जब सुधर जाएगा ना पड़ोस का लड़का अगर बहुत चिल्लाएगा आप शांति में सोई इसलिए पड़ोस का लड़का का थोड़ा शांति कर देना है ये हमारा पड़ोस का लड़का है इसका डिजाइन को चेंज करने के लिए सारे विचार है तो जितना जल्दी करें इसको अर्थात तो जो देखते हैं ये कल्पित है इसको जितना अभ्यास करेंगे वेदांत तो तो पढ़ना तो है और इसका अभ्यास भी करना है अभ्यास करना है वास्तविक वेदांत का चूड़ान्त में कहेगा इसका कुछ अभ्यास करने का नहीं है जितना पढ़ लिया जान लिया तो हो गया वो किसके लिए है जो जान लिया तो उत्तर दिया हमको ऐसे जान लिया तो हमको कहा उतर गया जो देखते हैं सब कल्पित है ये हम जान लेंगे तो हमें उतरा आता तो नहीं ना इसलिए जानना और उतर जाना ये दोनों जब एक ही हो जाएगा वेदांत सुन लिया तो जब तक ये नहीं हुआ हमको अभ्यास करना पड़ेगा ओम शंकर ओम तो तो आज से कल का बीच में चौबीस घंटा उसमें अगर दो चार बार भी जो देखता हूँ मैं तो